संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व उलूक का पांडवों को दुर्योधन का संदेश सुनाना और फिर पांडवों का संदेश लेकर दुर्योधन के पास आना संजय कहते हैं महाराज इस प्रकार दुर्योधन का संदेश लेकर उलूक पांडवों की छावनी में आया और पांडवों से मिलकर राजा युधिष्ठिर से कहने लगा आप दूत के वचनों से परिचित ही हैं इसलिए जिस प्रकार मुझसे कहा गया है उसी प्रकार दुर्योधन का संदेश सुनाने पर आप क्रोध न करें युधिष्ठिर ने कहा उलूक तुम्हारे लिए कोई भय की बात नहीं है तुम बेखटके अदूरदर्शी दुर्योधन का विचार सुनाओ उलूक ने कहा राजन महामार राजा दुर्योधन ने सब कौरवों के सामने आपके लिए जो संदेश कहा है वह सुनिए उन्होंने कहा है पांडव तुम राज्यहरण वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके जरा मर्द बन जाओ भीमसेन ने सामर्थ्य न होने पर भी जो ऐसी शर्त की थी कि मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा तो यदि इनकी ताब हो तो पी ले अस्त्र शस्त्रों में मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन हो चुका है कुरुक्षेत्र कीचड़ सूख गई है और मार्ग चौरस हो गए हैं इसलिए अब कृष्ण के साथ संग्राम भूमि में आ जाओ तुम पितामह विषम दुर्घर्ष कर्ण महाबली शल्य और आचार्य द्रोण को युद्ध में परास्त किए बिना किस प्रकार राज्य लेना चाहते हो भला पृथ्वी पर पैर रखने वाला ऐसा कौन प्राणी है जिसे मारने का भीष्म और द्रोण संकल्प कर ले तथा जिसे उनके दारुण शस्त्रों का स्पर्श भी हो जाए और फिर भी वह जीता रहे महाराज युधि से ऐसा कह उलूक ने अर्जुन की ओर मुख करके कहा अर्जुन आपने आपसे महाराज दुर्योधन कहते हैं कि तुम बहुत भगवाद क्यों करते हो यह व्यर्थ बातें बनाना छोड़कर युद्ध में सामने आ जाओ अब तो युद्ध करने से ही कोई काम बन सकता है बातें बनाने से कुछ नहीं होगा मैं जानता हूं कि कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं और तुम्हारे पास गांडीव धनुष भी है तथा तुम्हारे समान कोई योद्धा नहीं है यह बात भी मुझसे छिपी नहीं है पिंत लो यह सब जानकर भी मैं तुम्हारा राज्य छीन रहा हूँ पिछले तेरह वर्ष तक तुमने तो बिलाप किया और मैंने राज्य फोंगा है अब आगे भी तुम्हें और तुम्हारे बंधु बांधवों को मारकर मैं ही राज्य शासन करूंगा करूँगा दोतप्रीड़ा के समय जब तुम में दासत्विबंध गए थे तो उस समय अनिंदता द्रौपदी की कृपा के बिना गदाधारी भीम और गांडीवधारी अर्जुन तो उस दात दासत्व से अपना छुटकारा भी नहीं करा सके थे विराट नगर में मेरे ही कारण तुम्हें सिर पर वेणी लटकाकर इंजड़े का रूप बनाकर राजकन्याओं को नचाना पड़ा था मैं तुम्हारे या कृष्ण के भय से राज्य नहीं दूंगा अब तुम और कृष्ण दोनों मिलकर हमारे साथ युद्ध करो जिस समय मेरे अमोघ बाण छूटेंगे उस समय हजारों कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन दसों दिशाओं में भागते फिरेंगे इस प्रकार जब तुम्हारे सभी सगे संबंधी युद्ध में मारे जाएंगे तो तुम्हें बड़ा संताप होगा और जिस प्रकार पुण्यहीन पुरुष स्वर्ग प्राप्ति की आशा छोड़ बैठता है उसी प्रकार तुम्हारी पृथ्वी का राज्य पाने की आशा टूट जाएगी इसलिए तुम शांत हो जाओ पांडव लोग तो पहले ही से क्रोध में भरे बैठे थे उलूक की ये बातें सुनकर वे और भी गर्म हो गए और विश्वधर सर्पों के समान एक दूसरे की ओर देखने लगे तब श्रीकृष्ण ने कुछ मुस्करा कर उलुग से कहा उलूक तुम जल्दी ही दुर्योधन के पास जाओ और उनसे कहो कि हमने तुम्हारी बातें सुन ली है तुम्हारा जैसा विचार है वैसा ही होगा भीमसेन कौरवों के संकेत और भाव को समझकर कर क्रोध से आग बबूला हो गए और दांत पीसकर कर से कहने लगे मूर्ख दुर्योधन ने तुमसे जो जो बातें कही है वे सब हमने सुन ली अब मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो तुम सब छत्रियों के सामने सूतपुत्र कर्ण और अपने पिता दुरात्मा शकुनी के सुनते हुए दुर्योधन से यह कहना कि रे दुरात्मन हम जो अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए सदा से तेरे अपराधों को सहते रहे हैं मालूम होता है हमने उन उपकारों का तेरे हृदय में कुछ भी आदर नहीं है धर्मराज अपने कुल के कल्याण के लिए ही आपस में मेल कराना चाहते थे इसी से उन्होंने श्री कृष्ण को कौरवों के पास भेजा था किंतु अवश्य ही तेरे सिर पर काल नाच रहा है इसी से तू यमराज के घर जाना चाहता है अच्छा तो अब निश्चय कल हमारे साथ तेरा संग्राम होगा मैंने भी तुझे और तेरे भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली है और ऐसा ही होगा भी समुद्र भले ही अपनी मर्यादा को तोड़ दे और पहाड़ों के भले ही टुकड़े टुकड़े उड़ जाए किंतु मेरा कथन झूठा नहीं होगा अरे दुर्बुद्धे साक्षात यम कुबेर और रुद्र भी तेरी सहायता करे तो भी पांडव लोग अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे मैं खूब जीभ कर जीभ भर दुशासन का खून पीऊँगा इस युद्ध में स्वयं भीष्म जी को आगे रखकर भी कोई छत्री मेरे सामने आवेगा तो उसे तुरंत यमराज के घर भेज दूंगा इस छत्रियों की सभा में मैंने ये जितनी बातें कही है वे सभी सत्य होंगी यह मैं अपने आत्मा की शपथ करके कहता हूं भीमसेन की बातें सुनकर सहदेव भी क्रोध में भर गए और इस प्रकार कहने लगे पापी उलूक मेरी बात सुनो तुम अपने पिता से जाकर कहना यदि राजा धृतराष्ट्र से तुम्हारा संबंध न होता तो हमें यह फूट ही न पड़ती तुमने तो धृतराष्ट्र के वंश और सब लोगों का नाश कराने के लिए ही जन्म लिया है तुम साक्षात शत्रुता की मूर्ति अपने कुल का उच्छेद कराने वाले और बड़े पापी हो उलूक याद रखो इस संग्राम में मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे पिता के प्राण लूंगा भीम और सहदेव की बात सुनकर अर्जुन ने मुस्करा भीमसेन से कहा भाईजे आपके साथ जिन लोगों का गैर है उनके संबंध में तो आप यही समझिए कि वे संसार में है ही नहीं किंतु लोग से आपको कोई कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए दूध बेचारे क्या अपराध करते हैं उनसे तो जैसा कहने को कहा जाता है वैसा ही वे सुना देते हैं भीमसेन से ऐसा कहकर फिर उन्होंने धृष्ट धुम अपने संबंधियों से कहा आप लोगों ने पापी दुर्योधन की बातें सुन ली इनमें विशेष रूप से मेरी और मेरी और श्रीकृष्ण की ही निंदा की गई है इन बातों को सुनकर आप हमारे हित हित की दृष्टि में रोष से भर गए हैं किंतु तो आप लोगों की सहायता और श्री कृष्ण के प्रताप से मैं संपूर्ण क्षत्रिय राजाओं को भी कुछ नहीं समझता अतः आप सब आज्ञा दे तो मैं उलोग को इन बातों का उत्तर दे दूँ नहीं तो कल अपनी सेना के मुहारी पर गांडली धनुष से ही इस बकवाद का जवाब दूंगा बातों में तो नपुंसक लोग ही जवाब दिया करते हैं अर्जुन की यह बात सुनकर राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे फिर महाराज युधिष्ठे ने उन सब का उनके सम्मान और आयु के अनुसार सत्कार किया और दुर्योधन को संदेश रूप से सुनाने के लिए उलूक से कहा उलूक तुम जाओ और शत्रुता की मूर्ति कुल कलंक दुर्योधन से कहो कि भाई तुम्हारी बड़ी पाप बुद्धि है अब तुमने हमें युद्ध के लिए निमंत्रित तो कर ही लिया है किंतु तुम क्षत्रिय हो इसलिए हमारे माननीय भीषमादि को और स्नेहास्पद लक्ष्मण को आगे रखकर हमसे युद्ध मत करना बल्कि अपने और अपने सेवकों के पराक्रम के भरोसे ही पांडवों को युद्ध में बुलाना देखो पूरा पूरा क्षत्रियत्व निभाना जो पुरुष दूसरों के पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को संग्राम के लिए बुलाता है और स्वयं उनसे लोहा लेने की शक्ति नहीं रखता उसी को नपुंसक कहते हैं श्री कृष्ण ने कहा उलोक इसके बाद तुम दुर्योधन से मेरा संदेश कहना ये अब कल ही तुम रणभूमि में आ जाओ और अपनी मर्दानगी दिखाओ तुम जो ऐसा समझते हो कि कृष्ण युद्ध नहीं करेगा क्योंकि पांडुओं ने इससे अर्जुन का सारथी बनने के लिए कहा है क्या इसी से तुम्हें मेरा डर नहीं है तो याद रखो युद्ध के अंत में कोई भी नहीं बचेगा आग जैसे घास फूस को जला देती है उसी प्रकार अपने क्रोध से मैं सबको भस्म कर दूंगा इस समय तो महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से मैं युद्ध करते हुए अर्जुन का सारथ्य ही करूंगा अब कल तो तुम तीनों लोकों में यदि कहीं उड़कर जाना चाहोगे अथवा भूमि के भीतर घुसने का प्रयत्न करोगे तो भी वही तुम्हें अर्जुन का रथ दिखाई देगा और तुम जो भीमसेन की प्रतिज्ञा को मिथ्या समझते हो तो तुम समझ लो कि दुशासन का खून तो उन्होंने आज ही पी लिया तुम व्यर्थ ऐसी उल्टी उल्टी बातें बनाते हो महाराज युधि भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव तो तुम्हें कुछ भी नहीं समझते इसके बाद महायशस्वी अर्जुन श्री की ओर देखकर कर से कहने लगे जो पुरुष अपने पराक्रम के भरोसे शत्रुओं को संग्राम के लिए ललकारता है और फिर डटकर उसका मुकाबला करता है मर्द तो वही है जाओ तो अपने दुर्योधन से कहना कि सभ्य साची अर्जुन ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार कर ली है अब आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा मैं तुम्हारे सामने सबसे पहले कुरवृद्ध पितामह भीष्म का ही संहार करूंगा तुम्हारे अधर्मी भाई दुस्सासन से भीमसेन ने क्रोध में भरकर सभा में जो बात कही थी उसे भी तुम थोड़े ही दिनों में सत्य हुई देखोगे दुर्योधन अभिमान दर्प क्रोध कटुता निष्ठुरता अहंकार क्रूरता तीक्ष्णता धर्म विद्वेष गुरुजनों की बात न मानने और अधर्म पर तुले रहने का दुष्परिणाम बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा द्रोण और कर्ण के युद्ध स्थल में काम आते ही तुम अपने जीवन राज्य और पुत्रों की आशा छोड़ बैठोगे अब तुम अपने भाई और पुत्रों की मृत्यु का संवाद और भीमसेन तुम्हें मारने लगेंगे तभी तुम्हें अपने कुकर्मों की याद आवेगी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ ये सभी बातें सत्य होकर रहेंगी तदनंतर युधिष्ठिर ने फिर कहा भैया उलूक तुम दुर्योधन से जाकर मेरी यह बात कहना कि मैं तो कीड़े मकोड़ों को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता फिर अपने सगे संबंधियों के नाश की इच्छा कैसे कर सकता हूँ इसी से मैंने पहले ही केवल पाँच गाँव मांगे थे किंतु तुम्हारा मन तृष्णा में डूबा हुआ है और तुम मूर्खता से ही व्यर्थ बकवाद किया करते हो देखो तुमने श्रीकृष्ण की भी हितकारी शिक्षा ग्रहण नहीं की अब अधिक कहने सुनने में क्या रखा है तो अपने बंधु बांधवों के सहित मैदान में आ जाओ इसके बाद भीमसेन ने कहा लोग दुर्योधन बड़ा ही दुर्बुद्धि पापी सठ क्रूर कुटिल और दुराचारी है तुम मेरी ओर से उससे कहना कि मैंने सभा के बीच में जो प्रतिज्ञा की थी उसे मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ अवश्य सत्य करूंगा मैं रणभूमि में दुशासन को पछाड़कर उसका लोहू पा तथा तेरे को तोड़ूंगा और तेरे भाइयों को नष्ट कर डालूंगा। सच मान मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का काल हूं एक बात और भी सुन मैं भाइयों के सहित तुझे मारकर धर्मराज के सामने ही तेरे सिर पर पैर रखूंगा फिर नकुल ने कहा तुम धित्राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से कहना मैंने तुम्हारी सब बातें अच्छी तरह सुन ली है तुम मुझे जैसा करने के लिए कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगा। सहदेव बोले दुर्योधन तुम्हारा जो विचार है वह सब वृथा हो जाएगा और महाराज धृतराष्ट्र को तुम्हारे लिए शोक करना पड़ेगा इसके पश्चात शिखंडी ने कहा निस्संदेह विधाता ने मुझे पितामह भीष्म के वध के लिए ही उत्पन्न किया है इसलिए मैं सब धर्म को देखते देखते उन्हें धरासाई कर दूंगा धृत ड्रुम ने भी कहा मेरी ओर से तुम दुर्योधन से कहना कि मैं द्रोणाचार्य को उनके साथी और संबंधियों के सहित मार डालूंगा अंत में महाराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर कहा मैं तो किसी भी प्रकार अपने कुटुंबियों का वध नहीं करना चाहता यह सब नौबत तो तुम्हारे ही दोष से आई है और उलोक अब तुम या तो जाओ या रहने की इच्छा हो तो यहीं रहो हम भी तुम्हारे संबंधी ही हैं तब उलोक महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा राजा दुर्योधन के पास आया और उसे अर्जुन का संदेश ज्यो का त्यो सुना दिया तथा तो श्री कृष्ण भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर के पुरुषार्थ का वर्णन कर नकुल विराट द्रुपद सहदेव धृष्टम शिखंडी और श्रीकृष्ण तथा तो अर्जुन ने जो जो बातें कही थी वे सब उसी प्रकार सुना दी कुलूप की बातें सुनकर राजा दुर्योधन ने दुस्शासन कर्ण और शकने से कहा कि सब राजाओं को तथा अपने और अपने मित्रों की सेना को आज्ञा दे दो कि कल सूर्योदय होने से पहले ही सब सेनापति तैयार हो जाए तब कर्ण की आज्ञा से दूतों ने संपूर्ण सेना और राजाओं को दुर्योधन का यह संदेश सुना दिया इधर उल्लोक की बातें सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी धिष्ठम्न के नेतृत्व में अपनी चतुरंगणी सेना का कूच करा दिया महारथी भीम और अर्जुन आदि सब और से उसकी देखभाल करते चलते थे उसके आगे महान धनुर्धर धृष्ट दुम्न थे उन्होंने जिस वीर का जैसा बल और जैसा उत्साह था उसे उसी कोटि के प्रतिपक्षी से युद्ध करने की आज्ञा दी अर्जुन को कर्ण के साथ भीमसेन को दुर्योधन के साथ धृष्टकेतु को शल्य के साथ उत्तमौदा को कृपाचार्य के साथ नकुल को अस्वस्थामा के साथ सभ्य को कृतवर्मा के साथ सात्विक को जयद्रथ के साथ और शिखंडी को भीष्म के साथ युद्ध करने के लिए नियुक्त किया इसी प्रकार सहदेव को शकुनी से चेकतान को सल से द्रौपदी के पांच पुत्रों को त्रिगर्त वीरों से और अभिमन्यु को वृषसेन सेन तथा अनान्य राजाओं से भिड़ने के आदेश दिए क्योंकि वे उसे संग्राम भूमि में अर्जुन की अपेक्षा भी अधिक शक्तिशाली समझते थे इस प्रकार सब योद्धाओं का विभाग कर उन्होंने अपने भाग में द्रोणाचार्य को रखा और फिर पांडवों की विजय के लिए रणांगण में सुसज्जित होकर खड़े हो गए